देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का सौ बार जप करें इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है द्विज को चाहिए कि गुरु गुरुचको खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है ज्वार की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्थरों से हवन करें खीराक्त मीठे वच का हवन करने से छह रोग दूर होता है तीन मधु अर्थात दूध दही और घृत से किए हुए ओम में राज राजयक्षमा को दूर करने की शक्ति है खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करे फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करे तो राज राजमा का उपद्रव शांत हो जाता है सोमलता को गाठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिंगो कर की के लिए को हवन करे संख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करे अपामार्ग के बीच से यदि हवन किया जाए तो मृगी दूर हो जा है क्षीरी वृक्ष की संविधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है गूलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह रोग को दूर करता है मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत करे त्रिमधु अर्थात दूध दही और घृत के हवन से मसूरी का चेचक रोग शांत होता है कपिला गौ के घृत से हवन करके भी मसूरी का रोग को शांत किया जा सकता है गूलर और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ घोड़े और हाथी के रोग को दूर करे पिपेलिका और मधुमक्खी संज्ञक जंतुओं द्वारा गृह में उपद्रव उपस्थित होने पर देश श्रमी की संविधाओं खीर और घृष से प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें इस प्रकार करने से वह उपद्रव शांत हो जाता है अवशिष्ट पदार्थों से वहां बलि प्रदान करनी चाहिए बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली वेद की समिधा से सात दिनों तक हवन करें ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है पुरुष सौ बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहां अग्नि पवन और शत्रुओं से भय नहीं हो सकता इस गायत्री का जब मानसिक ही करना चाहिए ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर देता है अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं भूतादि के उपद्रवों को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का सौ बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर सौ वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन या धारण कर सकता है यदि स्वयं ऐसा करने में असक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें